श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव संबंधी अवशिष्ट बातें उदार हृदय स्वामी विवेकानंद का मन बचपन से ही दूसरों के दुख को देखकर अधीर हो उठता था। इसीलिए वे स्वयं जिस कार्य या जिनकी सहायता से अपने को किसी विषय में उपकृत समझा करते थे उसे करने या उनके समीप उस प्रकार सहायता प्राप्त करने के निमित्त जाने के लिए वे अपने आत्मी तथा मित्रों को प्रोत्साहित किया करते थे धर्म कार्य अध्ययन आदि सभी विषयों में स्वामी जी की वही रीति थी कॉलेज में अध्ययन करते समय अपने सहपाठियों को लेकर विभिन्न स्थलों में निर्धारित समय पर प्रार्थना में सम्मिलित होना तथा ध्यानादि के अनुष्ठान के निमित्त सभा समिति आदि का गठन करना महर्षि देवेंद्रनाथ और भक्ताचार्य केशव के साथ स्वयं परिचित होने के उपरांत सहपाठियों में से अनेक व्यक्तियों को उन लोगों के दर्शन के लिए अपने साथ ले जाना इत्यादि बातों से युवावस्था में प्रविष्ट होते ही स्वामी जी के जीवन में अनुष्ठित इन कार्यों को देखकर हमें पूर्वोक्त विषय का परिचय मिलता है श्री रामकृष्ण देव का पवित्र दर्शन प्राप्त कर उनके अदृष्ट पूर्व त्याग वैराग्य तथा ईश्वर प्रेम का परिचय लाभ करने के पश्चात अपने सहपाठी मित्रों को उनके समीप ले जाकर उनसे परिचित करा देना स्वामी जी के जीवन का एक व्रत जैसा हो गया था हम इस बात को कह रहे हैं इसलिए कोई यह न समझे कि बुद्धिमान स्वामी जी एक ही दिन के वार्तालाप से किसी के प्रति आकृष्ट होते ही उसे श्री रामकृष्ण देव के समीप ले जाया करते थे बहुत दिनों के परिचय के फलस्वरूप जिनको वे युक्त तथा धर्म प्रेमी समझते थे उन्हीं को वे अपने साथ दक्षिणेश्वर ले जाते थे इस तरह स्वामी जी अपने अनेक मित्रों को उस समय श्री रामकृष्ण देव के समीप ले गए थे किंतु श्री राम कृष्णदेव अपने दिव्य दृष्टि द्वारा उनके अंतकरण को देख दूसरे ही सिद्धांत पर पहुँचते थे यह बात हमने श्री रामकृष्ण देव तथा स्वामी जी दोनों ही के मुख से समय समय पर सुनी है स्वामी जी कहते थे मुझे अंगीकार कर धर्म संबंधी शिक्षा आदि प्रदान करने में ठाकुर मुझ पर जैसी कृपा करते थे उन लोगों पर उस तरह की कृपा न करने के कारण मैं उनसे आग्रह पूर्वक अनुरोध किया करता था बालक स्वभावश बहुधा उनके साथ कमर कसकर तर्क करने के लिए भी मैं उद्यत होता था मैं कहने लगता महाराज आप ही बतलाइए कि ईश्वर तो इस प्रकार के पक्षपाती नहीं हैं कि वे एक पर कृपा करते रहें दूसरे पर नहीं तो फिर आप इन्हें मेरी तरह क्यों नहीं अंगीकार करते इच्छा तथा चेष्टा के द्वारा जैसे सब लोग विद्वान तथा पंडित बन सकते हैं उसी तरह सबके लिए धर्म तथा ईश्वर को प्राप्त करना भी संभव है इसमें संदेह क्या है यह सुनकर ठाकुर कहते थे मैं क्या करूँगे माँ मुझे यह दिखा रही है कि उनके अंदर सांड जैसा पशु भाव विद्यमान है अतः इस जन्म में उन्हें धर्म लाभ न होगा ऐसी स्थिति में मैं कर ही क्या सकता हूँ और यह तो क्या कह रहा है इच्छा तथा चेष्टा करने पर ही क्या लोग इस जन्म में जैसा चाहते हैं वैसा हो सकते हैं पर उनकी बात सुनने ही कौन लगा मैं कह उठता था यह क्या बात है इच्छा तथा चेष्टा करने पर जिसकी जैसी इच्छा है क्या वह रूप नहीं बन सकता अवश्य ही बन सकता है आपके इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ किंतु ठाकुर का इतने पर भी यही कहना था चाहे तू विश्वास कर या न कर माँ तो मुझे यही दिखा रही है उस समय मैं उनकी बात को किसी भी तरह स्वीकार नहीं करता था किंतु ज्यो ज्यो दीन बीतने लगे त्यों त्यों देखभाल कर मुझे यह अनुभव होने लगा कि ठाकुर ने जो कहा है वही सत्य है मेरी धारणा ही गलत है। स्वामी जी कहा करते थे कि इस प्रकार जांच परख कर देख लेने के बाद तब कहीं श्री कृष्ण देव की, की प्रत्येक बात तथा व्यवहार आचरण को इस तरह परख कर देखने के संबंध में और एक घटना उनसे हमने जिस प्रकार सुनी है उसका यहाँ पर उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा सन 1885 सौ ईस्वी की रथ यात्रा के दिन श्री कृष्ण देव स्वामी जी से विवरण सुनकर पंडित शशामी को देखने गए थे श्री जगदम्बा से साक्षात शक्ति प्राप्त व्यक्ति ही यथार्थ धर्म प्रचार करने में समर्थ है अन्य समस्त प्रचार नामधारियों का वागाडंबर व्यर्थ है पंडित जी को इस तरह नाना प्रकार के उपदेश प्रदान करने के बाद श्री राम कृष्ण देव ने पीने के लिए एक गिलास जल मांगा वास्तव में प्यास लगने के कारण अथवा अन्य किसी उद्देश्य से उन्होंने जल मांगा था यह हमें विदित नहीं है क्योंकि श्री राम कृष्ण देव ने एक बार हमसे यह कहा था कि किसी गृहस्थ के घर जाकर कुछ खाए भी ना साधु संन्यासी अतिथि फकीर के वापस चले आने पर उस गृहस्थ का अकल्याण होता है इसीलिए वे जिसके भी घर जाया करते थे उसके कहे बिना या भूल जाने के कारण न कहने पर भी वे स्वयं उससे मांगकर कुछ न कुछ ग्रहण कर लिया करते थे अस्तु, जल मांगते ही एक तिलक कंठीधारी व्यक्ति ने एक गिलास जल ला दिया किंतु श्री रामकृष्ण देव उसे पीने के लिए अग्रसर होकर भी नहीं पी सके देखकर समीपवर्ती अन्य एक व्यक्ति ने वह जल फेंक दिया तथा उन्हें और एक गिलास जल ला दिया उसमें से थोड़ा सा जल पीकर उस दिन पंडित जी से विदा लेकर वे चल दिए सभी लोगों ने यह समझा कि पहले जो जल लाया गया था उसमें कुछ गिर गया होगा इसीलिए उन्होंने उसे नहीं पिया स्वामी जी कहते थे कि उस समय वे श्री राम कृष्ण देव के अत्यंत समीप ही बैठे हुए थे इसलिए उन्होंने अच्छी तरह से देखा था कि उस गिलास में कूड़ा करकट आदि कुछ भी नहीं गिरा था फिर भी श्री रामकृष्ण देव उसे पी न सके इसका कारण विचार करने में प्रवृत्त हो स्वामी जी ने अपने मन ही मन यह निश्चय किया कि संभवतः उस गिलास का जल स्पर्श दोष युक्त हो गया होगा क्योंकि इसके पूर्व उन्होंने श्री राम कृष्णदेव को यह कहते सुना था कि जिनके अंदर विषय बुद्धि अत्यंत प्रबल होती है वे लोग जुआ चोरी धोखेबाजी कर तथा दूसरों को हानि पहुंचाकर कर असद उपाय का अवलंबन करते हुए धनोपार्जन करते हैं एवं काम कांचन प्राप्ति में सुविधा होगी इसलिए धार्मिक का छद्म वे धारण कर लोगों को ठगते रहते हैं वे यदि खाने पीने की कोई वस्तु लेकर उपस्थित होते तो श्री कृष्ण देव उनको ग्रहण करने के निमित्त हाथ बढ़ाकर भी उसे ग्रहण नहीं कर पाते उनका हाथ आप ही आप पीछे हट जाता तथा तत्काल ही उन्हें उसका पता चल जाता है स्वामी जी का कथन था कि इस बात का उनके चित्र में उदय होते ही उन्होंने उस विषय का सत्या सत्य सत्यासत्य निर्णय करने का निश्चय कर लिया था एवं उस दिन स्वयं श्री रामकृष्ण देव के द्वारा स्वामी जी से उनके साथ लौटने के लिए अनुरोध किए जाने पर भी उन्होंने कहा कि मुझे विशेष आवश्यक कार्य है अतः मेरे लिए आज आपके साथ चलना संभव न होगा इस प्रकार समझा बुझाकर उनको गाड़ी पर बिठा दिया श्री रामकृष्ण देव के चले जाने के बाद उन धार्मिक चिन्हधारी व्यक्ति के छोटे भाई के साथ स्वामी जी का पहले से परिचय रहने के कारण उन्हें एकांत में ले जाकर उनके बड़े भाई के चरित्र के बारे में वे पूछने लगे प्रश्न किए जाने पर वह व्यक्ति पहले तो अत्यंत संकुचित हुआ पर बाद में बोला बड़े भाई को दोष मैं कैसे कहूँ स्वामी जी कहा करते थे यह सुनकर ही मैंने सब कुछ समझ लिया तन्दंतर वहाँ एक दूसरे परिचित व्यक्ति से पूछकर समस्त विषय अवगत होने के बाद मेरा सारा संशय दूर हो गया मैं अवाक होकर यह सोचने लगा कि दूसरों के हज़ा की बातें श्री कृष्ण देव किस तरह जान जाया करते हैं